राश्च्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिय शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वरा प्रस्थु थे कारेक्रम भारत के सुप्रसिद्ध पक्षिव वाज्यानिक डॉक्टर सालिम अले। कितूर चिड़िया अरे हां बड़ी खूबसूरत है पता नहीं किसने मारा और ये देख इसकी गर्दन पर ये पीली धारियां हम्म लगती तो गौरैया जैसी है लेकिन लेकिन क्या लेकिन ये गौरैया है नहीं गौरैया नहीं तो फिर क्या है हां चलो से मामू के पास ले चलते हैं हां चल मामू तो सब जानते हैं उन्हीं से पूछें हां चल मामू मामू अरे आओ बच्चों आओ मामू देखिए ये क्या है ये तो चिड़िया है सालिम हां वो तो ठीक है लेकिन ये कौन सी चिड़िया है मतलब इसका नाम क्या है नाम लगती तो घोरैया जैसी है पर गर्दन पर पीली धारियां हैं भाई नाम तो मैं भी नहीं जानता इसका तो मामू यही तो सवाल है आ, अरे हां सालेम याद आया इस सवाल का जवाब है डब्ल्यूएस मिलार्ड साहब के पास डब्ल्यूएस मिलार्ड साहब हम्म ये कौन है ये जनाब यह हम मुंबई में जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है उसके डायरेक्टर हैं लेकिन यह क्या नाम बताया आपने क्या सोसाइटी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी लेकिन यह कहां है और हम पहुंचेंगे कैसे <laughs> मैं बताता हूं हुँ. थोड़ा सब्र करो मैं ठीक-ठाक पता लिखकर देता हूं हुँ. वहां चिड़ियों मछलियों सांपों और इस तरह कि बहुत सारे जानवरों के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं अच्छा बहुत बड़ा संग्रह है वहां पर तो चलिए ना, ना मामू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी हां चलिए ना मामू हम ऐसा करो कि तुम लोग चले जाओ मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूं और एक पत्र लिख देता हूं मिस्टर मिलार्ड साहब के नाम जी वो भले आदमी हैं और हमारे दोस्त भी तुम्हारी जरूर मदद करेंगे ठीक है हम चले जाते हैं हां हां ठीक है बालक सलीम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पहुंच गए वहां मिस्टर डब्ल्यू एस मिलार्ड से उनकी मुलाकात हुई वहां तरह-तरह की चिड़ियों और अन्य मृत जानवरों को संरक्षित रखा गया था बालक सालिम पक्षियों की विविधता देखकर चकित रह गए और फिर आरंभ हुआ सालिम और मिस्टर मिलार्ड के बीच सवालों और जवाबों का एक लंबा और रोचक सिलसिला मिस्टर मिलार्ड बालक सालिम की पक्षियों में इतनी रुचि देखकर बेहद प्रभावित हुए और तब से लगभग हर रोज बालक सालिम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ऑफिस आने जाने लगे यहां वो जल्दी ही मिस्टर मिलाड से यह सीख गए कि चिड़ियों को संरक्षित कैसे किया जाता है कौन से लेपों और रसायनों के भीतर मृत चिड़ियों को लंबे समय तक बचाकर रखा जा सकता है इसके अलावा चिड़ियों से जुड़ी तमाम जानकारियां उन्होंने मिस्टर मिलाड की मदद और अपनी अथक मेहनत के बल पर हासिल की। यही बालक सालिम अली आगे चल कर याने बड़े होकर भारत के ही नहीं, बलके दुनिया के मशहूर पक्षी विज्ञानी याने और्निथोलोजिस्ट बने। सालिम अली 12 नवंबर 1896 को मुंबई में पैदा हुए थे पांच भाइयों और चार बहनों में सबसे छोटे सालिम अली जब 2 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया और साल भर बाद मां भी नहीं रहीं सालिम अली का पूरा नाम था सालिम मुयद्दीन अब्दुल अली मा और पिता की मृत्यु के बाद साले मलु को उनके मामू अमिरोद दिन तैयब जी नेपाला अमिरद दिन तैयब जी बड़े ही रॉब और रुत्वे वाले आदमी थे वह जबर दस्त शिकारी थे कंदे पर बंदुक टांगेवो हफ्तों जंगलोंं और मैदानों में शिकार की तलाश में घूमा करते बंदुक देखकर सालीम की बहुत इच्छा होती कि उनके पास भी एक बंदुख हो मामू तो शाली मली पर जान छि ड़खते थे दौरान एक एरगन लाकर उन्होंने भांजे को दी और भांजा खुश हो गया उसने जल्द ही अपना निशाना पक्का कर लिया और उसकी दोपहरें अब घूमने फिरने और पक्षियों के बारे में कुछ न कुछ जानकारी तलाशने में बीतने लगी सालिम की शुरुआती पढ़ाई बाइबल मेडिकल मिशन गर्ल्स हाई स्कूल गिरगाम मुंबई में हुई बाद में उन्हें यहीं मुंबई के सेंट जेवियर स्कूल में दाखिल कराया गया सालिम अली को अंग्रेजी और भूगोल में विशेष रुचि थी उनके अंग्रेजी में लिखे गए लेख कई पुस्तकों में भी छपे 13-14 साल की उम्र में सालिम अली को लगातार रहने वाले सिर दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए आबो हवा बदलने की डॉक्टरी सलाह मिली स्कूल से कोई 6 महीने की छुट्टी दिलाकर सालिम को सिंध भेज दिया गया यहां उनके बड़े भाई पहले से ही रहते थे सालिम अली अपने दूसरे बड़े भाई के पास बर्मा भी गए बर्मा की आबोहवा यानी जलवायु से सालिम को फायदा हुआ फिर यहां के जंगलों में भटकने और खोजबीन का भी खूब आनंद उठाया सालिम ने मुंबई लौटकर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी 1917 में सालिम अली ने अपनी बीएससी की पढ़ाई जंतु विज्ञान में पूरी की 1918 यानी 22 साल की उम्र में सालिम की शादी हो गई सालिम को अब जल्द ही एक नौकरी की तलाश थी और नौकरी मिली हां नौकरी मिली और बिल्कुल वैसी ही जैसी उन्होंने चाही थी यह नौकरी उसी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के म्यूजियम में मिली जहां मिस्टर मिलार्ड ने सालिम अली को चिड़ियों के बारे में बहुत कुछ बताया था इसी म्यूजियम में सालिम अली एक गाइड के रूप में काम करने लगे इसी बीच सालिम अली को एक सुनहरा मौका मिला वो 1 साल की ट्रेनिंग के लिए जर्मनी चले गए वहां उन्होंने मृत चिड़ियों को संग्रहालय में सुरक्षित रखने की आधुनिक तकनीक सीखी जीवन में धूप छां भरे रास्ते हर किसी को मिलते हैं तो सालिम अली को भी उन रास्तों से होकर गुजरना पड़ा जर्मनी से लौटे तो नौकरी न रही सालिम अली मुश्किलों में घिर गए इससे पहले कि मुश्किलें सालिम अली के पक्षी प्रेम को कमजोर कर पाती बड़े ही धीरज और परिश्रम से कठिनाई पार की सालिम अली और उनकी पत्नी तहमीना ने अब सालिम अली मुंबई के एक मोहल्ले माहिम के एक छोटे से मकान में रहने आ गए पेड़ों के झुरमुटों के बीच यह मकान एक सुनसान जगह पर था नए घर का वातावरण सालिम को बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहां रहते हुए वो अपना काम बखूबी कर सकते थे वो सुबह-सुबह निकल जाते और देर शाम तक घूमते रहते चिड़ियों को देखने ढूंढने और समझने के लिए उनके पास काफी समय था चलते वक्त उनकी नजरें पेड़ों की चोटियों और आसमान में उड़ते पक्षियों की तरफ ही लगी रहती और इस तरह चलने से कई बार उन्हें ठोकर भी लग जाती और कई बार वो पानी भरे गड्ढे में भी गिर जाते पर सालिम अली अपनी धुन के पक्के थे इसलिए कोई भी ठोकर और कोई भी बाधा उन्हें रोक न पाई पक्षियों और जीव-जंतुओं के बारे में कोई भी नतीजा 1-2 दिन या हफ्तों महीनों में नहीं निकाला जा सकता इसके लिए कई बार बरसों का समय भी लगता है अगर धीरज लगन और मेहनत में कोई कमी आ जाए तो गलत नतीजे भी निकल सकते हैं एक यात्रा के दौरान सालेम अली को बया के खूबसूरत घोंसले दिखाई दिए पूरी लगन से वो उनके अध्ययन में जुट गए महीनों तक दिन-दिन भर बया के घोंसलों पर नजर रखने के बाद उन्होंने जाना कि बया के अदबने घोंसलों का राज क्या है उन्होंने पाया कि घोंसला बनाने की जिम्मेदारी नर बया की होती है मादा बया सुंदर घोंसला देखकर चुनकर उसमें अंडे देती है और सेती है नर बया इस बीच दूसरा घोंसला बनाने लगता है इस तरह एक ही प्रजनन काल में नर बया के दो या दो से अधिक परिवार होते हैं ध्यान देने की बात है कि जिस दौर में बया के बारे में सालिम अली अध्ययन कर रहे थे तब तक वैज्ञानिक यह मान चुके थे कि पिछले 100 वर्षों से यह पक्षी यानी बया लुप्त है कुमाऊं की पहाड़ियों से बया को सालिम अली ढूंढ ही लाए थे बया पर सालिम अली का अध्ययन उन्हें दुनिया भर में शोहरत दिला गया 1930 में उन्होंने अपने अध्ययन की ब्योरवार किताब प्रकाशित की सालिम अली जब छोटे थे तब उन्हें इस बात की बड़ी कमी खलती थी कि चिड़ियों के बारे में किताबें नहीं हैं उनके पास जो किताबें थीं उनमें ना तो उतनी विस्तृत जानकारियां थीं और ना ही तस्वीरें इस कमी को पूरा करने के लिए सालिम अली ने मेहनत की और आखिरकार 1941 में एक ऐसी ही किताब उन्होंने लिखी द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स इस किताब में सरल और रोचक भाषा में पूरी जानकारी और चिड़ियों की रंगीन खूबसूरत तस्वीरें हैं यह किताब उन सभी युवा जिज्ञासुओं को ध्यान में रखकर बनाई गई जिन्हें पक्षी विज्ञान में दिलचस्पी है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स नाम की इस किताब को बड़ी ख्याति प्राप्त है और अब तक इसके कई संस्करण छप चुके हैं सन 1948 में सलीम अली ने विश्व प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी एस दिलान रिपले के साथ मिलकर Handbook of the Birds of India and Pakistan नाम की किताब दो हिस्सों में लिखी इस किताब में इस उप महादूीप में पाई जाने वाली लगभक सभी चिडियों के बारे में सारे जानकारियां मौजूद है पक्षी विज्ञान में उनके गहन योगदान के लि सालिम अली को बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान मिले उनमें प्रमुख हैं 1958 में पद्मभूषण 1967 में ब्रिटिश पक्षी वैज्ञानिक यूनियन का स्वर्ण पदक 1976 में पद्मविभूषण 1983 में नेशनल वाइल्डलाइफ फेडरेशन का अंतरराष्ट्रीय संरक्षण पुरस्कार और वन्य जीवन संरक्षण के लिए भारत सरकार का राष्ट्रीय पुरस्कार सन 1985 में उन्हें राज्य सभा की सदस्यता के लिए मनुनीत किया गया। अनीक विश्व विद्ध्यालेओं ने उन्हें डॉक्टरेट की मानत उपाधी से सम्मानित किया। 20 जून 1987 को 91 साल की उम्र में डॉक्टर सालिम अली ने इस संसार को अलविदा कहा। 185 में यानी अपनी मृत्यु के 2 साल पहले उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी द फॉल ऑफ एस्पेरो यह आत्मकथा उनके जीवन के अनेक तथ्यों पर रोशनी डालती है जुड़ियों के बारे में जानने की लगन ने डॉ सलीम अली को कभी भी टिककर बैठने नहीं दिया शायद यही वजह है कि जब हम चिड़ियों के बारे में कोई भी बात करते हैं तो हमें बर्डमैन ऑफ इंडिया डॉ सलीम अली की याद बरबस हो आती है पक्षी विज्ञान और सलीम अली एक सूत्र में बंधे हुए हैं सलीम अली अपने सर्वेक्षणों और चिड़ियों की खोज में हैदराबाद नीलगिरी की पहाड़ियों सिंध के जंगलों देहरादून बहावलपुर अफगानिस्तान कैलाश मानसरोवर कच्छ और भरतपुर आदि जगहों में बहुत-बहुत समय तक रहे चिड़ियों की तलाश सालिम अली को बीहड़ जंगलों पहाड़ों रेगिस्तानों घाटियों और दर्रों तक ले गई وہ ایسی ایسی جگہوں پر گئے جہاں ہم اور آپ جانے کی سوچ بھی نہیں سکتے شاید ہی desh کا کوئی ایسا کونہ بچا ہو جہاں سالیم علی کے گمبوٹوں کے نشان نہ بنے ہوں۔ دور دور تک پھیلے ان کے ان پدچنوں کی امٹ چھاپ پرش حیوان کے અધیائن کے ક્ષેત્ર میں سدا ہی وہ بنی رہے گی۔ डॉक्टर सालिम अली अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन डॉक्टर माधवी कुमार आलेख सईद मोहम्मद इरफान कलाकार मंजू मेनी बाबला कोचर राजेश आहूजा रसज्ञ और आकाश ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन